सहनाबत भुन सह वी कर्वावै तेजस्वीनाधीतमस् shanti shanti shanti ha ji कल की जो बात हो रही थी कर्म की उत्पत्ति कर्म को कौन उत्पन्न करता है ठीक है तो जो कल मैंने बताया था प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता है और वेग से भी कर्म उत्पन्न होता है तो मूल कारण कर्म की उत्पत्ति में वेग है मूल जो कारण है कर्म की उत्पत्ति में वेग है पर प्रयत्न से भी कर्म उत्पन्न होता है बाह्य जो कर्म हम करते हैं जितने भी बाह्य कर्म होते हैं उन सबके पीछे वेग कारण है कर्म को उत्पन्न करने में यानी पहले प्रयत्न होगा उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न होगा फिर उस वेग से कर्म उत्पन्न होते रहेंगे स्पष्ट हो रहा है बाहर के जितने भी कर्म होते हैं हाँ इसमें विकल्प यह है कि जो आंतरिक कर्म होता है अंदर आत्मा ने इच्छा किया है मन मन से इच्छा किया है मन से जुड़ने का और मन में कर्म हुआ है तो वहाँ केवल प्रयत्न मान सकते हैं वहाँ कोई वेग ऐसा नहीं है ऐसी कोई व्याख्या होती नहीं है ऐसी कोई चर्चा नहीं होती वहाँ केवल सीधा आत्मा प्रयत्न से कर्म हो जाएगा मन में लेकिन बाहर के जितने भी कर्म हम करते हैं उन सब कर्मों में आत्मा प्रयत्न करता है उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न होता है फिर उस वेग से दूसरे कर्म उत्पन्न होते तो बाहर के कर्मों में मूल वेग है वेग से कर्म उत्पन्न होता है हाँ जी नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है प्रयत्न अलग है वेग अलग है वेग जो है जैसे बाण में वेग उत्पन्न हुआ है बांध जा रहा है आगे से आगे से आ जा रहा है तो उसमें वेग जो है अगले अगले कर्म उत्पन्न हो रहा है हमारा आत्म प्रयत्न थोड़ा है हमारा आत्म प्रयत्न तो प्रारंभ में था हमने प्रयत्न किया उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ उस वे कर्म उत्पन्न हो गया वेग से कर्म उत्पन्न उत्पन होते जाएंगे पर मूल में आत्मा प्रयत्न के बिना कर्म कोई उत्पन्न नहीं होता है कोई भी कर्म उत्पन्न नहीं होता है पूरी सृष्टि में जहां भी कर्म हो रहा हो उसके पीछे किसी ना किसी जगह पर आपको आत्म प्रयत्न जोड़ना पड़ेगा मनुष्य का हो या ईश्वर का हो पकड़ में आ रहा है मतलब सृष्टि जो चल रही है सृष्टि में जो कर्म हो रहा है जो हम मनुष्यों का कर्म नहीं हो ईश्वर प्रदत्त कर्म है तो ईश्वर का प्रयत्न कारण है तो इश्वर। उस ईश्वर प्रयत्न से के बाद में फिर वेग उत्पन्न होगा फिर उस वेग से कर्म उत्पन्न होते जाएंगे हाँ। बातचीत नहीं बातचीत नहीं हाँ जी प्रयत्न ने, ने किया के हो सकता है निरंतर भी प्रयत्न कर सकता है और प्रयत्न एक बार किया और उसके वेग के कारण से भी चल सकता है पर वे, वेग ऐसा नहीं होता है उसका प्रयत्न भी निरंतर होता रहता है जैसे जैसे कर्म करने होते हैं वैसे वैसे प्रयत्न भी करता रहता है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण से उसको एक बार प्रयत्न करके छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है वो, एट टाइम सब जगह प्रयत्न कर सकता है उसमें क्या दिक्कत है वो तो सर्वव्यापक तो है, दे रहे है उसमें दोष क्या है बताओ वो सर्वव्यापक है हर कर्ण में है विद्यमान है प्रयत्न से उसके प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता रहता है ये दोष क्या है तो दोष तब होगा जब वो सर्वव्यापक नहीं होता हमारे लिए हो सकता है कि हमने पंखा चला के चले गए पंखा चल रहा है बस नहीं जी मैं हर बार बटन चलाते रहूं तो पंखा चलता रहे हर समय मेरे को बटन चलाना पड़े ऐसा तो है नहीं एक बार बटन चलाया बस चलता रहेगा पंखा वहां तो मेरे लिए तो लागू हो सकता है क्योंकि मैं यहां पर नहीं हूं पर ईश्वर के लिए क्या जरूरत है ईश्वर तो सर्वत्र है सर्व जगह व्यापक है और यह भी नहीं कि भाई इसको चला के रख दिया वो करता रहेगा दूसरे काम करता रहेगा क्योंकि एक साथ अनेक काम नहीं कर सकता यह भी स्थिति नहीं ईश्वर तो सर्वशक्ति मान है एक साथ अनेकों काम कर सकता है वो किसी भी दृष्टि में ईश्वर निरंतर प्रयत्न करता है इसका निषेध नहीं हो सकता मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग इसमें कोई ऐसा हेतु नहीं है कि निरंतर ईश्वर प्रयत्न नहीं कर सकता इसमें कोई हेतु नहीं निरंतर प्रयत्न कर सकता है इसमें तो हेतु है पकड़ में आ रहा है हाँ अब आप, आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं जी, आ, मुझे जैसा याद है कि कि प्रश्न प्रश्न था था था था वो था। इन्होंने किया ये तो फिर आपने कर भी दिया कार्य कार्य से वेग कर्म से कर्म से वेग उत्पन्न होता है हाँ बाढ़ को खेचा उससे वेग उत्पन्न हुआ और वेग से वो आगे हाँ जी वो तो कोई लेकिन होता है यही बता रहा हूँ जो पहला जो कर्म हुआ स्टार्टिंग वाला कर्म उसमें भी वेग है क्योंकि आत्मा प्रयत्न से वेग उत्पन्न होगा उस वेग से कर्म उत्पन्न होगा फिर उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होगा नहीं भाई एक बार वेग उत्पन्न हुआ उस वेग से ही आगे से आगे कर्म होता जाएंगे कर्म से फिर वेग उत्पन्न नहीं होगा हाँ जी आत्मा ने प्रयत्न किया उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न हो गया उस वेग से फिर कर्म उत्पन्न हो गया कर्म तो उत्पन्न हुआ हाँ और वेग से जो कर्म उत्पन्न हुआ तो आपको यहाँ कर्म से कौन सा कर्म कौन सा कर्म पहला ही कर्म वेग वेग ने जब कह, पहला कर्म उत्पन्न किया अब वो वेग कितना है उस वेग के ऊपर निर्भर करता वो छोटा सा वेग है तो एक बार कर्म हो गए समाप्त हो जाएगा आगे तो कर्म होंगे नहीं अगर वो वेग बहुत बड़ा है हाँ, तो बहुत देर तक कर्म होते रहेंगे ऐसा तो मतलब ऐसे ताना खींचा है हाँ, तो जो जितना वेग मैं अपने प्रयत्न से जितना वेग उत्पन्न करता हूँ उस बाह के अंदर अपने प्रयत्न से उस बान के अंदर जितना वेग उत्पन्न करता हूं उतना वेग उस बान को उतने दूर तक लेता जाएगा तो मतलब आप ये नहीं मान रहे हैं कि क्रिया से वेग उत्पन्न हो रहा है नहीं तो तो क्रिया से वेग नहीं। नहीं, नहीं। वेग से कर्म उत्पन्न होता है। नहीं, वेग से कर्म उत्पन्न होता है वेग से कर्म हाँ जी ठीक हाँ है नहीं नहीं क्रिया से वे, वेग उत्पन्न होता है। हम ये कर्म से संयोग उत्पन्न होता है कर्म से विभाग उत्पन्न होता है वेग उत्पन्न होता है अभी मेरे ज्ञान में ऐसा तो कहीं आया नहीं है आएगा तो देखेंगे उस स्थिति को पर अभी तक जो मेरा ज्ञान चल रहा है अभी तक मेरे को जो उपस्थित है क्योंकि अभी ये पूरा दर्शन मेरे को उपस्थित नहीं है न, अभी तो पढ़ा पढ़ा रहा हूं जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आगेगा सिद्धांत जो मेरे में है और इसको देख रहा हूँ तो अभी तक मेरे ध्यान में यही चल रहा है कि वेग से कर्म उत्पन्न होता है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आत्मा ने प्रयत्न किया हाँ प्रयत्न से उसके अंदर वेग उत्पन्न हुआ हाँ वेग से उसने उस बाण को उससे उसमें क्रिया हुई हा? फिर उस क्रिया से मतलब नहीं नहीं नहीं नहीं देखिए आत्मा ने प्रयत्न किया उस प्रयत्न से ही वेग उत्पन्न हो रहा है आत्मा ने प्रयत्न किया उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ है और फिर उस वेग से कर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं ऐसा तो ने वैसे एक जगह तो लिखा है क्या कि, आ, क्रिया से वेग और से तो, वेग से क्रिया मतलब हम वेग से ऐसा तो देखना पड़ेगा अभी तक तो मेरे को यही समझ में आ रहा है क्योंकि कर्म की उत्पत्ति में जो कारण है वो वेग है कर्म की उत्पत्ति में वेग है यूं तो द्रव भी कारण बनता है पर वो द्रव में भी वेग होता है जो द्रवत्व है उसमें भी वेग होता है उस वेग के कारण संतोगत्व वेग ही कारण बनता है मुख्य कारण जैसे गुरु गुरुत्व भी कारण बनता है कर्म को उत्पन्न करने में पर वहां पर भी वेग है जैसे हमने किसी भारी पदार्थ को ऊपर उछाला उत्क्षेपण किया अब जो अवक्षेपण हो रहा है वो अवक्षेपण क्यों हो रहा है उसके भारीपन के कारण से ठीक है ना उसका भार है ना वो भार के कारण से तो नीचे आ रहा है नहीं तो नीचे नहीं आ सकता है। तो जो नीचे आ रहा है उसके पीछे जो कर्म हो रहा है वहां पर वह कर्म में क्या कारण है तो भार है भार भी कर्म को उत्पन्न करता है ऐसा कहा जाता है पर अंत वहां पर भी एक वेग होता है उस वेग वेग ही वहां कर्म को उत्पन्न करता रहता है भा, भार भी कारण बन रहा है उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन वहाँ उस भार के कारण भी वेग उत्पन्न होता है फिर वेग से वो सब कुछ हो रहा है वो आत्मा से डायरेक्ट प्रयत्न से हो रहा है यूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मतलब जैसे मैंने प्रयत्न किया वेग उत्पन्न किया किसी पत्थर को ऊपर फेंक दिया अब वो ऊपर गया ठीक है ना जितना वेग दिया उस वेग के कारण से जितना वेग था उतना ऊपर गया अब उसके बाद में उसको नीचे आना है अब वहाँ मेरा प्रयत्न कोई कारण नहीं है नी, नी, वो तो आगे की बात हाँ जी ठीक है तो हमने उस वेग के कारण से पत्थर ऊपर गया तो दिक्कत नहीं है लेकिन इसके साथ साथ बीच में कर्म भी तो आना चाहिए ना मतलब आ, आत्मा ने प्रयत्न किया और प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ हाथ के अंदर और फिर उस वेग से हाथ में क्रिया हुई उस वेग से हाथ के अंदर क्रिया हुई और फिर उस क्रिया से वो वेग उत्पन्न हुआ उसके अंदर पदार्थ के अंदर द्रव्य के अंदर यदि ने जैसे बोला वेग उत्पन्न हुआ फिर क्रिया उत्पन्न यदि वो जड़ द्रव्य में है तब तो वेग से क्रिया वेग से क्रिया से उत्पन्न होती जाएगी यदि चेतन में उसके ऊपर तो वेग को धक्का देता है तब तो फिर क्रिया से वेग भी उत्पन्न हो सकता है यदि जड़ में तो जड़ में को को वेक तो कोई सामर्थ्य नहीं कि वो वेग को उत्पन्न करे क्योंकि वेग तो वेग तो प्रथम प्रयत्न से उत्पन्न होगा जड़ प्रयत्न कर नहीं सकता तो वेग से वहां जड़ पदार्थों में क्रिया उत्पन्न नहीं होती क्रिया से वेग उत्पन्न नहीं हो सकता वो तो ऐसा है मूलतः तो प्रयत्न से ही कर्म होगा ना जहां भी कर्म होंगे वो किसी ना किसी प्रयत्न से होंगे कुछ ऐसा प्रयत्न होते जो अव्यवस्थित ये सारे व्यवस्थित प्रयत्न है जैसे मैंने आपको बताया रजोगुन है रजोगुन मूल रूप में पड़ा है उसका स्वभाव ही क्रिया है वो क्या क्रिया है साधारण क्रिया है अव्यवस्थित क्रिया है उस अव्यवस्थित क्रिया से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है यहां जितने भी क्रियाएं हो रही हैं ये प्रयोजन पूर्वक है संसार में जितने भी क्रियां ही हो रही हैं वो प्रयोजन पूर्वक है चाहे आंधी हो चाहे वो तूफान हो चाहे वो भूकंप हो चाहे कुछ भी हो सब प्रयत्न पूर्वक है ये सारे यानी व्यवस्थित है ये ये सब व्यवस्थित हो रहे हैं व्यवस्था का मतलब वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो यानी कोई व्यक्ति अव्यवस्था उत्पन्न किया उस वजह से यह किसी ने व्यवस्था किया उस वजह से या आपने अव्यवस्था किया उसको व्यवस्थित करने के लिए ईश्वर ने फिर एक व्यवस्था बना दी भूकंपुट करके फिर उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं जो भी है कारण वो सब प्रयत्न पूर्वक ही होते हैं और जहां जहां प्रयत्न पूर्वक होते हैं उस वहां प्रयत्न से वेग होता है उस वेग से फिर बाकी सारे काम होते रहते हैं चाहे वो मनुष्य का प्रयत्न हो चाहे वो ईश्वर का प्रयत्न हो मूल में प्रयत्न संसार में मूल में प्रयत्न चेतन का होगा वो स्वीकार कर रहे हैं और और कोई फिर और कोई, कोई प्रश्न ही नहीं है ना वहाँ पर फिर वहाँ क्या समस्या आ रही है जी जी तो ऐसे में में जो जो ये मेरे हाथ तो क्रिया हो रही है क्या इसके पीछे वेग है हाँ जी उसके बिना ही ये कर्म होंगे नहीं ना तो वही मैं बता उदाहरण में आपने भी स्वीकार किया की आत्मा ने प्रयत्न किया प्रयत्न ऐसी क्रिया है। तो अब आगे मतलब आपने यही स्वीकार किया कि हाथ के अंदर जो भी हो रहा है मुंह कर रही हूँ हमने खेचा तो वो क्रिया के पीछे आत्मा का के साथ उसका वेग पता है, तो नहीं है। ऐसा है खींचना पहले आप ये है। मेरी इच्छा हो रही है है कि उसको समझ में आ रहा ना आत्मा पहले इच्छा करती है फिर उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ है ठीक है ना तो मैं खींचने का प्रयत्न मतलब खींचना चाहता हूं तो उस इच्छा से प्रयत्न काम आ रहा है उस प्रयत्न ने वेग को पैदा किया खींचने के लिए वेग लाया फिर उस वेग से कर्म हो रहा है पकड़ में आ रहा है, कर्म हो रहा है। मैं वही है प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ उस वेग से कर्म हो रहा है ये कहना चाह रहा हूं खींचने का कर्म हो रहा है आ, हाँ खींचने खींचने वाला वाला कर्म अब वाला कर्म अब हुआ तो, जो जो तो, तो अभिघात वो अभिघात जो हो रहा है ना जो छूटने खींचने का कर्म हुआ मैं भी उसको स्वीकार करूं मान ले यहां से यहां तक खींचा वेग उत्पन्न हुआ खींचा है अब वो जो बांध छोड़ेंगे ना वो छोड़ने के लिए भी प्रयत्न करता है वहाँ पर हाँ याद रखना है नहीं नहीं नहीं इधर उधर मत में मतलब वो जो वेग वेग लाया ना उस वेग लाकर के भी वो जो छोड़ता है वहां पर भी प्रयत्न करता है तो फिर तो हर प्रयत्न के पीछे वेग है उसमें समस्या क्या रही है जहाँ भी वेग है वेग से कर्म हो रहा है आ, ये बात समझना वेग से कर्म नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता है वो कर्म से वेग उत्पन्न की आवश्यकता ही नहीं है ना आ, क्योंकि आत्मा ने प्रयत्न किया प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ और वेग से उसका हाथ हिला उसने खेचा हुआ क्रिया हो गई कर्म हो गया आ, अब उस कर्म से उस बाण के अंदर वेग आएगा एक बार सुन लेना आ, सुन रहा बाण के अंदर वेग आया आ, फिर उस वेग से उस बाण के अंदर क्रिया उत्पन्न होगी आगे आगे की जो हम समझना चाह रहे हैं ऐसा मैं कहना चाह रहा बोलिए जैसे पहले पहले आत्मा ने प्रयत्न किया फिर भी उसने उसके अंदर वेग आया उस वेग से कर्म उत्पन्न वो वेग जो शुरू में हुआ था Uhun. उसमें इतना सामर्थ्य था कि उसने कर्म पत्पन्न किया और उसी वेग के अंदर उतना सामर्थ्य <workiten> था कि उसने फिर अगले उस वही वेग जा रहा है Uhun. वेग वही है फिर उस वेग ने अगले कर्मपत्पन्न किया वही जो प्रथम वेग था उसमें इतना सामर्थ्य था कि उसने अगले कर्म पत्पन्न किया उसमें जब तक सामर्थ्य रहेगा तब तक वो अगले अगले कर्म उत्पन्न वही मैं कहना चाह रहा हूँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात आप समझ लेना वो ये कहना चाहते हैं बांध को पीछे की ओर खींचा ठीक है ना तो वहां वेग हुआ तो पीछे तक खींचा अब जो बांध छूटेगा ठीक है ना अब जो कर्म बांध के छूटने का कर्म हुआ अब कर्म हो गया उस कर्म से फिर अगला वेग उत्पन्न होता है सुनो पहले सुनो अगला वेग उत्पन्न होता फिर वो वेग जो है अगले अगले को उत्पन्न करता ऐसा उनका कथन है ऐसा नहीं होता है यही माने जैसा कि ये कह रहे थे जी कि आत्मा के प्रयत्न ऐसी जो वेग उत्पन्न हुआ है उसी से क्रिया हो गई और उसी क्रिया से आगे बाढ़ चलता चला गया हाँ। फिर तो धनुष रखा हुआ है हाँ। और फिर बाण छूट वो आवश्यक नहीं है प्रयत्न की किस तरह के हमारे वेग की किस तरह हमको यूज करना होगा तो मेरे ऊपर है न? वो तो देखिये वो ऐसा नहीं छूटेगा ना स्वामी स्पष्ट है की रिकॉर्ड के अंदर कोई ध्वनि हमारी है वेग नामक जो संस्कार रिकॉर्ड किया गया है शब्दे से तो उस से चाहिए था में है नहीं बात नहीं देखिये वेग सुन लीजिएगा जो वे जो भी कर्म उत्पन्न होता है कर्म को उत्पन्न करने वाला वेग है ये इस बात को समझ लीजिएगा वेग से कर्म उत्पन्न होता है अगला अगला जो कर्म उत्पन्न होंगे वो वेग से उत्पन्न होता है केवल आप वाली ये बात है क्या वेग से कर्म उत्पन्न होता है अनेक क्या कर्म से वेग उत्पन्न होता है ये विचार विचार कर लेते हैं इसका आ, जी बस आ, एक बंदु फिर दोबारा से उसी बात को कहना चाहूँगा और स्पष्टता से अगर आत्मा का जो प्रयत्न हुआ और उसी से अगर वही जो वेग उत्पन्न हुआ अगर वही वेग से अगर वाण जा रहा है जी आप जो तो प्रतिपादन कर रहे हैं है, ऐसा हो हाँ, तो फिर मेरा कहना यह है की फिर धनुष है और धनुष ने सिर्फ वाण लगा हुआ है उन्हें खेचा नहीं है क्योंकि विज्ञान का भी ये सिद्धांत है कि खेचेंगे तभी उसके अंदर वो वेग उत्पन्न होगा उसी वेग से वो आगे जाएगा उस, उसमें आत्मा का वेग पीछे से नहीं जुड़ा हुआ है ऐसा भी नहीं है प्रतन तो जुड़ा ही रहेगा लेकिन उस वाण को खेचने से ही उसके अंदर वेग उत्पन्न होगा वे इसे वो जाएगी अगर हम ऐसा मानेंगे की आत्मा के अंदर जो पहले जो वेग उत्पन्न हुआ है उसी से जा रहा है तो फिर यूँ फिर तो फिर बाण बाण को हमने बिना से का जाना चाहिए रुको रुको मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं ऐसा है आत्मा ने प्रयत्न किया वेग उत्पन्न हुआ उस वेग से उसको पकड़ लिया यहाँ पर ठीक है और फिर उसके बाद में फिर खींचने के लिए उसने प्रयत्न किया तो वेग उत्पन्न हुआ उस वेग से यहाँ तक खींच करके आया ठीक है ना यहाँ पर हो गया अब यहाँ से वो बांध को छोड़ना है ठीक है ना और जिस शक्ति से वो उस बान को छोड़ने के लिए वो वेग उत्पन्न करता है ठीक है ना उस वेग से अगला अगला कर्म उत्पन्न होता जा रहा है पर यहाँ वेग से ही तो हो रहे हैं कर्म तो कर्म से वेग उत्पन्न नहीं हो रहा है यहाँ पर इस बात को आपको समझना है जी। जी जो क्रिया जो वाली जो क्रिया तो इसी क्रिया से जो उत्पन्न हो रहा है ऐसा है आगे जो वेग जो दिया जाता है ना वो तो वेग भर दिया जाता है किसी में भी ठीक है ना तो ये जो खींचने का जो है ना खींचते समय वेग को जितना हमने वेग पैदा किया है वो वेग अभी विद्यमान है आ, तो ये, ये बिल्कुल ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ खींचना क्रिया है नहीं नहीं नहीं खींचते समय खींचने के लिए जब प्रयत्न किया है ना खींचने का जब प्रयत्न करता है उस प्रयत्न से वेग उत्पन्न हुआ और उस वेग से एक क्रिया उत्पन्न हो रही है आ, इस बात में भी मना नहीं कर रहा हूँ वहाँ जब खेच रहे हैं अगर आप कुछ सूक्ष्मता से देखेंगे कि जब वो खेच रहे हैं तो उस समय में भी आत्मा का गुण काम कर रहा है हाँ प्रयत्न काम कर रहा है हाँ। उससे उसने वेग किया हाँ। तो वेग से वो क्रिया हुई ये आप कहना चाह रहे हैं ना, ना वेद से वो खेचा ठीक है वेग से उसने क्रिया हुई तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वेग से ही क्रिया हो रही है आत्मा की उस वेग से क्रिया हुई लेकिन जो उस तीन में जो वेग आया है अ? वो यहाँ जो दूसरी जो, जो, जो क्रिया हुई है उससे आया है जो खेचने रूप की जो क्रिया हुई है ना ठीक है वो समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे आप जो कहना चाह रहे हो वो समझ रहा हूँ मैं वो मैं आ, अभी यहाँ पर जो अभी पकड़ में आ रहा है मेरे को कि क्या वो उस वेग से कर्म उत्पन्न हो रहा है या क्रिया से फिर नया वेग उत्पन्न हो रहा है ठीक है तो मेरे को जो पकड़ में आ रहा है वो उस वेग से वो कर्म उत्पन्न हो रहा है कर्म से वो वेग नहीं उत्पन्न हुआ है हाँ ये ये समझ लेना क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो आया है वो वेग से कर्म उत्पन्न होने की बात आई है कर्म से वेग उत्पन्न होने की बात अभी तक आया नहीं है ठीक है ना अभी हाँ। निश्चित रूप से देखिये विज्ञान को मत जोड़िए विज्ञान का अलग समस्या वहाँ पर ये इस, इस प्रकार से वहाँ विचार ही नहीं चलता है तो उसको यहाँ मत जोड़िएगा विज्ञान का सिद्धांत है मानकर किसमें नहीं जोड़ क्योंकि उनका उनका मापदंड अलग है यहाँ पर अपना मापदंड अलग है मापदंड अलग अलग होते हुए हाँ मान सकते हैं हम लेकिन जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है की वेग से कर्म उत्पन्न होता है कर्म से वेग उत्पन्न होता है अभी तक पढ़ने में नहीं आए आगे तो आए तो पता लग जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ आएगा तो स्वीकार कर लेंगे उसमें क्या दिक्कत है हाँ जी कर्म कर्म मुझे तो है। जी मुझे पहले भी भी है है अभी उसके साथ रहा ये जो हेतु दिए ये हेतु कैसे क्योंकि हमारा प्रश्न ही यही है क्षणिक होने से हाँ जी क्षणिक होने से ये नष्ट होता है। ये तुम्हारा तो प्रश्न है। कि ये क्षणिक क्यों है ये तो प्रश्न है हमारा। से नष्ट हैं, है तो क्षणिकवाद युकर तत्व देना स्वभाव क्या है आप स्वभाव तो का प्रश्न तो नहीं कर सकते नहीं आप एक बात बताइए मतलब तत्स्वभा तत्स्वभाव को समझाना पड़ेगा ना आपको बताना पड़ेगा तत्स्वभाव वो स्वभाव क्या है जो हम कह रहे हैं ना कि एक क्या है तो आप शब्दांतरी तो है शब्दांतर इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आप एक बात बताइए तत्स्वभाव कर्म क्यों नष्ट होता है तत्स्वभा ठीक है ना अगर आप ऐसा बोला तो आपसे वो स्वभाव ही तो बताइए ना क्या स्वभाव है वो यही पूछेगा हमारा प्रश्न होता है कि तो नहीं तो तो तो तो इस, इस तरह पूछेगा इस तरह हो सकता है कि कर्म क्यों नष्ट होता है तो क्षणिक होने से ठीक है ना क्षणिक क्यों है क्षणिक होना उसका स्वभाव है ये तो कह सकते हैं पकड़ में आ रहे ना मेरी बात समझने का प्रयत्न करना बाकी लोग कर्म नष्ट क्यों होता है क्षणिक तो हो होने से ये हेतु दिया भाई क्षणिक ही क्यों है क्योंकि क्षणिक होना उसका स्वभाव है, मुझे दिल्ण दिल्ण है। क्यों कल भी भी नहीं हो हो पा पा रहा रहा था कि आज है ये मुझे जरूर पकड़ने पर क्योंकि तो वो कहां से पढ़ रहे थे आप आज किन के पास है नहीं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना उससे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका अच्छा बताए वैसे नहीं पढ़ना था बिना पूछा पढ़े वो दोष है आपका हाँ नहीं पढ़ना चाहिए हाँ तो वो आप नहीं पढ़िएगा उसको आप जमा कर दीजिएगा क्योंकि वो उस, उसमें अलग ही प्रकार से बताया और उसको पढ़ करके आप यहां जिस तरह का बताया जा रहा है ना तो फिर आपका पाठ ही नहीं होगा आप उसको लेकर के कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा नहीं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको आप एक बार इस दर्शन को पढ़ लीजिएगा ये पूरा होने के बाद व्यक्तिगत रूप में आप कुछ भी पढ़िएगा हमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ना लेकिन इसको पढ़ते उसको अगर पढ़ेंगे ना तो फिर आपका दिमाग इसमें नहीं रहेगा नहीं पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना आ, है उसको हाँ नहीं, नहीं पढ़ना है बस हाँ नहीं पढ़ना है तो इसका मतलब नहीं पढ़ना है हाँ आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पूछना तो, नहीं थी थी थी थी। तो मेरा यही है कि आ, संयोग से जो कर्म है कर्म ने विवाह किया और और फिर संयोग अब जो संयोग है वो संयोग जैसे इसमें भी आएगा कार्य विरोधी कर्म जी तो वो जो संयोगों की जो कार्य है वो कार्य इस कर्म को नष्ट कर देता है जैसे स्कूल स्कूल तौर पे हैं इस तरह से हुआ और इस संयोग से वो कार्य नष्ट कर्म नष्ट हो गए तो वहाँ यही हेतु दिया है कि इस नष्ट हो जाने से संयोग से इस कर्म के नष्ट हो जाने से ये क्षणित है कर्म न की कर्म के क्षणित होने से वो संयोग को नष्ट कर देता है वो तो संयोग को थोड़ा नष्ट करता है कर, नष्ट हो जाता है तो मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूँ उसकी बात को यहाँ पर मत लाइएगा क्योंकि संयोग ठीक है वहां संयोग हो गया ठीक है अब संयोग होने के बाद कर्म को रुकना ही नहीं कर्म कर्म इसलिए नष्ट हो होता है क्योंकि वो क्षणिक है ये आपके बताने से नहीं है क्योंकि वह संयोग जो है वो संयोग समाप्त कर रहा है ऐसा मान सकते तो कार्य कर्म तो बोला ही है ठीक है ना तो हेतु आप, का फिर क्या है अगर उस दृष्टि से आप हेतु देंगे तो क्या हेतु है आपका कर्म क्यों नष्ट हो रहा है कर्मचार कर्म संयोग कर सं कर्म को नष्ट कर, कर रहा है संयोग कर्म को नष्ट कर रहा है कर्म को नष्ट होना है इसलिए वो नष्ट हो रहा है क्योंकि कर्म को क्षणिक होना है कर्म क्षणिक होने से नष्ट हो रहा है संयोग संयोग संयोग कर्म कर्म नष्ट नष्ट नष्ट हो हो हो जाता है क्योंकि क्योंकि तो विवाह हुआ हुआ और से वो गया गया इसलिए क्या मतलब ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं। देखिए ऐसा नहीं बनेगा आप उस बात को मत जोड़िएगा केवल यहाँ पर ये है कर्म क्षणिक होने से नष्ट होता है क्षणिक क्यों है उसका स्वभाव है क्षणिक होना उसका स्वभाव है नष्ट नष्ट कर कर देता है। कर देता है है होकर के कर्म कर्म को इस कारण से मतलब संयोग में नष्ट करता है और जगह संयोग ना हो तो चलता रहेगा लंबा तो तो संयोग नहीं होगा तो मतलब तो तो मतलब संयोग अभी कर्म तो उत्पन्न हुआ लेकिन अभी तक संयोग नहीं हुआ <laughs> उस स्थिति में नष्ट नहीं होगा मतलब कर्म तो उत्पन्न हुआ अब वो अभी किसी के साथ संयुक्त संयुक्त होगा <laughs> मेरा एक प्रश्न है जैसे कर्म उत्पन्न हो गया यहाँ पर अब किसी के साथ संयोग नहीं हुआ उसका कर्म किस का किसका किसका संयोग द्रव्य का द्रव्य का किसी भी द्रव्य का किसी वस्तु के साथ संयोग नहीं हुआ ठीक है जब तक संयोग नहीं होगा तब तक कर्म रहेगा यही आप कहना चाहते हैं फिर, तो फिर तो फिर सिद्धांत कहाँ बना गया कि वो क्षणिक नष्ट होता है नहीं बहुत लंबे का मतलब कुछ समय तक जब तक अगला द्रव्य नहीं आता तो वो चलता बीच में तो कोई द्रव्य ही नहीं है ना देखिये कर्म तब नष्ट होगा ना जब संयोग होगा इस बात को समझ लीजिए उनका जो कथन है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना आपने कहा कि संयोग जो है उस कर्म को नष्ट करता है तो अभी तक संयोग तो हुआ नहीं है संयोग किसके साथ हुआ संयोग कोई द्रव्य द्रव्य नहीं जाता है नहीं वहां तो हमने वेग, वेग माना ना हमने वेग वेग को माना वेग जो है कर्म को उत्पन्न करता है और कर्म होकर के नष्ट होता जाता क्योंकि कर्म कर्म का नष्ट होना उसका क्षणिकत्व हो है वहाँ पर कारण और आपका कारण यहाँ पर संयोग है संयोग से कर्म नष्ट होता है आपका हेतु क्षणिकत्व नहीं है ये याद रखना संयोग है हमारा कर्म आप कर्म के समाप्त होने में हेतु आपका संयोग है ठीक है ना तो मेरा प्रश्न है जब तक संयोग नहीं होता किसी द्रव्य के साथ ठीक है ना कर्म तो द्रव्य में हो रहा है याद रखना कर्म तो द्रव्यों में हो रहा है जब तक अगला द्रव्य नहीं आएगा अब अगले द्रव्य के साथ संयोग नहीं होगा तब तक वो कर्म चलता रहेगा मतलब इसका मतलब ये है आप ये नहीं मान मान आप रहे रहे हैं हैं जी जी आप आप कि यहाँ से यहाँ तक जो तो द्रव्य ने क्रिया की आ, तो बीच में।, में कोई भी संयोग नहीं हुआ उत्पन्न हाँ तो द्रव्य ही तो नहीं तो संयोग संयोग नहीं हुआ है न आपको इसका मतलब ये मान रहे कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्षण हुए वस्तु के क्रिया करने में तो उतने क्षण तक उसकी क्रिया रही हाँ रही है आप तो फिर कर्म तो नहीं मैं तो मैं तो आपके सिद्धांत पर मान रहा हूँ मेरा सिद्धांत तो कर्म क्षणिक है मेरा मेरा सिद्धांत तो क्षणिक है कर्म उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो मेरे सिद्धांत में तो ये लागू हो रहा है आपके सिद्धांत में अगर कर्म को नष्ट करने में संयोग कारण आप मानते हैं तो आपके दृष्टि में ये, ये आ रहा है कि कर्म क्षणिक नहीं है तो लंबा चलेगा तो आप एक सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते कब तक रहेगा कर्म तो पहले सुनिए तो आपका जब कर्म का जब द्रव्य का किसी द्रव्य के साथ संयोग तब कर्म समाप्त होगा आपके सिद्धांत में ठीक है ना तो उसका कोई समय सीमा ही नहीं है कोई एक मिनट में हो सकता है कोई दो मिनट में होता है कोई एक घंटे में हो सकता है क्योंकि जब संयोग होगा किसी द्रव्य के साथ तभी आपका कर्म समाप्त होगा हाँ हर कर्म का ख्षान, ख्षान भंग कर रहे हैं यहाँ पे उसको तोड़ रहे हैं। कर्म नष्ट हो रहा है बताना पड़ेगा कौन सा हाँ। जी मैं यहाँ पर वेग को मना नहीं कर रहा हूँ आखिरी तौर पर जो पांच मिनट तक चलेगा वो दस मिनट तक, तो तक चलेगा तो वो तो वेग के कारण चलेगा वेग नाम संस्कार वेग है उसका तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ वेग नहीं है वहाँ पर वेग होते हुए भी हाँ इतना जरूर है की इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है कि मैं खुदी स्वीकार कर रहा हूँ कि ये जो बीच में लेकिन ये बिल्कुल निश्चित बात है आ, कि यहाँ से जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इतना सी, इतनी जो, है, जो दूरी है इस दूरी में जो गति जो उसकी हुई तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा कि आखिर किस चीज के साथ उसका संयोग हुआ है तो ये प्रश्न तो उठाया जा सकता है लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता की वो उस जगह से रोकर के नहीं जा रहा है हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं वहाँ तो उस जगह से जा रहा है हमारा तो केवल है क्योंकि संयोग जो है द्रव्यों के बीच में होगा संयोग जी, तो पर फिर एक उत्तर मेरे को ऐसा लग रहा है वायु भी द्रव्य है वायु साथ संयोग ले सकते हैं सोलह किलोमीटर वायु नहीं नहीं पहले इस बात को वैक्यूम हम किसी में वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न करें फिर यहां कर्म हमने ए, किया है ए, तो वो कर्म जो है जब तक किसी द्रव्य के साथ टकराए नहीं ठीक है ना तब तक वो बीच में कोई संयोग ही नहीं हो रहा है उसका दूसरा कोई द्रव्य तो है नहीं बीच में मान लीजिए यहां एक दीवार है और यहां एक दीवार है बीच में एक आदमी को खड़ा किया वैक्यूम है पूरे उस कमरे में कोई वायु नहीं है उसमें और उसमें हमने गति उत्पन्न किया यानी वो उस आदमी ने कर्म करना प्रारंभ किया और जब तक किसी के साथ टकराए नहीं तब तक उसका कर्म चलता रहेगा तो नहीं स्वयं नहीं, तो, तो, तो मनुष्य कर रहा है ना मनुष्य की प्रेरणा से गति हो रही है वहाँ पर कोई जड़ पदार्थ की बात ही हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद गति नहीं करेगा स्वीकार्य है लेकिन मनुष्य तो गति करेगा था था। क्यों नहीं जाएगा वो तो वो अपना कोई ऑक्सीजन लगा के जाएगा तो क्या जो तो जो आप वाला तो तो तो तो तो तो तो नहीं तो क्षण तो शब्द एक, एक तो तो, तो तो क्षणिक है।, शब, है उसमें हमारे क्या आपत्ति नहीं है वहाँ पर कोई कर्म की बात ही नहीं चल रही वहां तो शब्द की बात है उसके क्षणिक होने से शब्द को क्षणिक है ऐसा किसी ने बताया नहीं याद रखना तो पर, पर वहां ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया शब्द है। कहीं बोला है कि शब्द क्षणिक है कि है है है इसलिए केवल तो आपका कथन देखिए उत्पन्न होता है, अगले शब्द को उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया कि शब्द क्षणिक होता है सिद्धांत यह आया कि कर्म क्षणिक होता है कर्म क्षणिक होता है हाँ जी हाँ पर वहां ये नहीं आया कि क्षणिक होता है कब नष्ट होता है ये भी नहीं बताया बस नष्ट होता है उत्पन्न होता है दूसरे को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है जी लेकिन जाता है। जी लिखा हुआ है लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ लिखा हुआ है। लेकिन शब्द क्षणिक होता है ऐसा कोई भी सिद्धांत आया नहीं कोई बात नहीं, ठीक है पर वो कर्म नहीं है ना वो तो शब्द है शब्द की तो बात ही नहीं चल रही हमारी इतना ही लेना चाह रहा कि जो क्षणिक है उन. तो उस क्षणिक से आ, हम कह रहे हैं वहां तो चीज एक ही उत्पन्न हो रही है यहाँ क्षणिक है कर्म तो उसने संयोग भी उत्पन्न कर दिया उसने विवाद भी उत्पन्न कर दिया तो फिर क्षणिक होने से वो तीसरी चीज क्यों तो नहीं उत्पन्न कर देता कि तो कोई हेतु नहीं बनेगा नहीं तो देखिये क्षणिक होने से इसका क्षणिक में उस क्षणिकता में जितना कर सकता उतना ही कर सकता है वो क्या कर सकता है तो ये बताया गया कि एक और से उसका विभाग हो रहा है एक और संयोग हो रहा है बस तो वो, वो आपको अगला कर्म उत्पन्न करने के लिए आपको कोई चीज लाना पड़ेगा आपको कैसे उत्पन्न करता है यहाँ तो हमने वेग को प्रस्तुत किया है की कि यहाँ वेग होता है वो वेग अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता है ठीक है ना तो आप ये कहना चाहते हैं एक और से विभाग हो गया एक और से संयोग हो गया और उसके बाद अगले कर्म को भी उत्पन्न करता है इसका मतलब आपके लिए वहां वेग नहीं है ये याद रखना वेग को हटा करके बोल रहे हैं बात कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर वो अगले कर्म उत्पन्न करके हाँ जी नहीं वेग क्यों लाएगा आप क्योंकि जब कर्म ही कर्म को उत्पन्न कर रहा है तो वेग की क्या जरूरत है वहां पर वो वेग किस लिए वहां पर जरूरत है क्योंकि हाँ नहीं हेतु क्षणिकत्व ही है इसका अच्छा <laughs> चलिए नहीं है इसका प्रमाण दीजिए क्षण नहीं अब प्रमाण दीजिएगा नहीं, नहीं नहीं हम तो प्रमाण के आधार पर चल ये के रहे ख्षान, तो देखिये जब विरोध आ रहा है तो आपको प्रमाण देना होता है ये प्रत्यात्म वेदनी कहकर आप इसका खंडन नहीं कर सकते हम तो ये शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं कि इसको क्षणिक माना गया है क्षणिक होने के कारण से यह स्थिति चल रही है तो अब यह क्षणिक नहीं है नहीं हो सकता ऐसा आपको कोई ना कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपके प्रत्यक्ष को मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष अलग है क्षणिक नहीं है शनिक है शनिक है लेकिन एक तो तो ये क्षणिकता स्वभाव प्रश्नो तो देखिए आप जो कहना चाह रहे स्वभावत यह हेतु नहीं बनता है ये इस बात को समझ लीजिए स्वभावात से कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती स्वभाव क्या किस स्वभाव की बात कर रहे हैं तो स्वभाव केवल क्षण क्षणिकत्व का विशेषण बना रहे हैं आप उस स्वभाव को याद रखना आपकी बात आपकी जो समस्या है ना कर्म का स्वभाव होने से तो आपके पास ये स्वभाव होने से कहते ही आपके सामने बात है क्या स्वभाव तो आपको बताना पड़ेगा क्षणिक स्वभाव इसके अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है क्षणिक रहना ही उसका स्वभाव है हाँ ये कहते क्षणिक क्यों है तब हम ये तो देंगे उसका स्वभाव होने से क्षणिक के लिए स्वभाव हेतु दे सकते हैं आप कर्म क्यों नष्ट होता है उसके लिए स्वभाव होने से ये तो नहीं दे सकते हां जी आनंद क्यों है उसका स्वभाव होने से यानी आनंद उसका स्वभाव है आ, इ, आ, किसी ईश्वर ईश्वर में क्या है आनंद है ठीक है ना क्यों है उसके उसके अंदर आनंद उसका स्वभाव है यहां स्वभाव दे सकते हैं स्वभाव क्यों है? अब स्वभाव क्यों यहां प्रश्न नहीं आएगा लेकिन यहां आएगा यहां इसलिए आएगा कि प्रश्न क्या चल रहा है कर्म नष्ट होता है समझ में आ रहा ना क्यों नष्ट होता है स्वभाव होने से ठीक है वो स्वभाव क्या है यह आपसे प्रश्न कहा जाएगा वो क्या स्वभाव है स्वभाव तो बहुत होते हैं जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है इच्छा है एक स्वभाव है आत्मा का क्या स्वभाव है ज्ञान एक स्वभाव है आत्मा का क्या स्वभाव है द्वेष एक स्वभाव है आत्मा का क्या स्वभाव है ऐसे बहुत सारे स्वभाव है आत्मा के केवल यहाँ स्वभाव होने से तो आपको बताना पड़ेगा वो स्वभाव क्या है पकड़ में आ रही है यह बात आपको इसलिए ये आए कि क्षणिक क्षणिक स्वभाव ये कहना पड़ेगा केवल स्वभाव कथन से नहीं काम चलेगा क्षणिकत्व स्वभाव होने से ये है हाँ, केवल क्षणिकत्वात्म में आपको कोई समस्या आता है तो क्षणिक स्वभाव वाला होने से स्वभाव जोड़ देना हमें कोई आपत्ति नहीं बोलिए इसमें इस जो प्रथम पंक्ति कर्म साध्य अर्थात वो क्षणिक नहीं बोला है इसे हम तात्पर्य निकालेंगे क्षणिक है अब हेतु क्या देंगे स्वभाव नष्ट होता है हम निकालेंगे ना वहाँ क्षणिक क्षणिक होता हम नष्ट होता है दे ठीक है क्षणिक तो इसमें जब नष्ट क्षणिक है तो नष्ट होता है तो क्षणिक होने से कहने में आपत्ति क्या आ रही है क्षण ये है, तो बन ही नहीं, नहीं सकता क्यों नहीं बन सकता तो क्षणिक तो, है क्षणिक क्यों है ठीक तो तो है, है ऐसा है आप केवल इतना ही कहना चाहते है क्षणिक स्वभाव वाला होने से और कुछ नहीं है आप कुछ भी नहीं कहना चाहते केवल स्वभाव होने से बात नहीं बन रही वहाँ पर स्वभाव होने से क्या स्वभाव होने से ये प्रश्न आएगा तो क्षणिक स्वभाव होने से आपको ऐसा कहना चाहिए ठीक है उसमें फिर तो आपत्ति नहीं है ना आप में मेरे में कोई अंतर जहाँ अंतर। कर्म नष्ट होता है जहां कर्म होता रहे, में वहां में कह रहा हूँ क्षणिक होता है क्यों होता है ठीक है तो क्षणिक स्वभावी तो माना है आपने क्यों जी क्षणिक स्वभावी तो माना है और कुछ नहीं माना है आपने यहाँ पर मैंने कहा क्षणिक होने से कहा आपने माना क्षणिक स्वभाव होने से कोई अंतर नहीं है आपके कथन को मैं स्वीकार करता हूं अच्छा क्षणिक ही बस केवल शब्दों में ही अंतर है ना फिर तो शब्दों में अंतर हुआ है ना आपने क्षणिक स्वभाव होने से माना और मैंने क्षणिक होने से माना तो ये तो केवल शब्दों का अंतर है तो इस इस शब्दों के अंतर में मेरे कोई आपत्ति नहीं है मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं अपनी बात को छोड़ देता हूं कि मैं ये बोलता हूं कि क्षणिक स्वभाव वाला होने से क्या आपत्ति है मेरे कोई आपत्ति नहीं है पकड़ में आ गया तो नहीं तो शब्द वेद है ना तो फिर मेरे को स्वीकार आपका ये तो मेरे लिए स्वीकार्य क्षणिक हाँ, स्वभाव होने से मेरे को स्वीकार ये है और आगे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कर्म स्वयं है। क्या जी प्रमा, प्रमा था था। कर्म कहते कर्म स्वयं से नष्ट नहीं होता प्रमाणी हाँ यहाँ बोलिए क्या मैंने क्या पूछा जो कर्म है जैसे ना ने ने कहा ठीक है हाँ हाँ। प्रशस्त पाद <laughs> को भाष्य को हम प्रमाण मान ही नहीं रहे ना यहाँ पर हाँ। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है एक बात हाँ जी चाहे आप अभी कह रहे कि नहीं मान रहे विरोध तो नहीं किया है कहा जरूर विरोध किया है वो निश्चिक नहीं है ऋषिकृत हाँ, नहीं है हमें कोई आपत्ति नहीं, हाँ, हाँ, नहीं है यहाँ पर खंडन किया कि वो नहीं है।, ठीक है इसके अलावा उन्होंने उनके फधेरे प्रमाण दिए ठीक है तो हाँ, इस बार से हम इस बात को ले सकते हैं की परमतमत अप्रदम अगर वो कहते हैं की वहाँ का प्रमाण अगर हमें मर्द मंजूर नहीं है तो उनको उनका खंडन करना पड़ेगा लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी खंडन नहीं किया बजाय देखिये जहाँ अनुकूल है वहां प्रमाण देने में कोई आपत्ति नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी बातें हम प्रमाण मान रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं ये स्पष्ट है कि कर्म क्षण क्षणिक स्वभाव वाला होने से प्रमाण ब्रह्म मुणि जी का तो प्रमाण दे <laughs> देता हूँ विद्वान हाँ जी नहीं ये ये कैसे आप सिद्ध करेंगे इससे बड़े विद्वान वो है आप कैसे सिद्ध करेंगे वो उसका प्रमाण ऐसा थोड़ा होगा मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ फिर तो फिर तो ये जी भाष्य का प्रमाण दे रहे होते इतने मात्र से वो बड़े हैं ऐसा नहीं सिद्ध होता है मैं यदि रामदयाल जी का आ, का प्रमाण दूंगा रामदयाल जी अच्छा गाते हैं ठीक है ना रामदयाल जी अच्छा गाते हैं इसलिए मैंने बोला रामदयाल जी अच्छा गाते हैं इससे ये सिद्ध नहीं होता है रामदयाल जी मेरे से बड़े इससे ये सिद्ध नहीं होता है केवल इससे इतने सिद्ध होता है की वो अच्छा गाते हैं कोई बात नहीं हाँ ठीक है हाँ। अंतिम एक बात कह में जो आ, मोटे तौर पर आ, हम तर्क से ही समझ लेते हैं चीज को कि पदार्थ जैसे शब्द में जैसे होता है कि शब्द जो अंतिम शब्द होता है वो दीवार से टकरा टकराता है तो प्रतिघाती तरफ से टकराता है तो वो जो संयोग है वो संयोग अंतिम शब्द को नष्ट कर देता है ठीक इसी प्रकार यहाँ कोई क्रिया भी इस क्रिया से इसके अंदर जो संयोग उत्पन्न हुआ वो संयोग इस कर्म को नष्ट कर देगा है ना रही बात बिल्कुल ठीक है एक प्रश्न इसमें जरूर छूटा हुआ है इस पर मैं विचार करूंगा आखिर बीच में ऐसा कौन सा द्रव्य है जैसे वायु बताया तो आपने उसका वैक्यूम का दे दिया वहां मैं विचार करूंगा कि क्या रहेगा लेकिन एक बात तो है कि जो बीच में जो चल रहा है वहां पर संयोग हो रहा है ये बात हम मान भी रहे हैं कि बीच में संयोग हो रहा है और उस संयोग से वो नष्ट हो रहा है कर्म आपने कहा था ब्रह्मांड को तो फिर याद आ गया स्वयं ढ्मोनी जी ने यहाँ पर स्वीकार भी किया है स्वयं धर्मुनी जी ने स्वीकार किया है उदय स्वीकार किया हैकार हो जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो संयोग है वो संयोग कर्म को नष्ट करता है तो इसमें तो मेरा कोई आपत्ति नहीं था इस रूप में जो यहाँ पर बताया उसको तो मैंने ही स्वीकार किया वैसे ही व्याख्या किया उसको जी आपने का कारण स्वीकार नहीं किया क्षणिक स्वभाव वाला होने से मुख्य हेतु तो वही है वहाँ अंत तो गत्व वही पर आना है आपको की कर्म क्यों नष्ट होता है उसका क्षणिक स्वभाव होने से ही नष्ट होता है ठीक का तो है तो कर्म ही स्वयं ही कारण है क्योंकि यहाँ कोई उत्पाद का हाँ जी कारण कारण का कारण क्यों नहीं होता है नहीं हाँ वह मूल कारण का कारण नहीं होता है मूल कारण का कारण नहीं होता यहाँ कोई मूल थोड़ा है वहाँ कारण का कारण नहीं होता यह जो है वो मूल कारण का कारण नहीं होता उसका ये अर्थ है हाँ जी क्यों नहीं बन सकता तो हर लगा नहीं, नहीं जहाँ लागू हो सकता वहां पर हर जगह थोड़ा लागू होगा नहीं जहाँ लागू हो सकते तो मान लेंगे ना मना कर कहा कर रहे हैं क्या यहाँ तो और कोई कारण तो दिख रही नहीं रहा। रहे हाँ जी कौन सा सही हो गए ठीक है हाँ और विचार कर लेना मेरा कोई आपत्ति नहीं और विचार कर हाँ जी हाँ। लेकिन कुमार जी जी भी भी आए आए थे, थे, सबने ये बोला कि इस पर पढ़ना चाहिए। मैं मना कब कर रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए मैं स्वीकार करता हूँ पढ़ना चाहिए लेकिन इस दर्शन को पढ़ने के बाद उसको पढ़ना चाहिए उसको इसलिए मना कर रहा हूँ जिस सूत्र की शैली से हम पढ़ते जा रहे हैं वो उस सूत्र शैली में नहीं है ठीक है और जिस सूत्र शैली में जो बातें यहाँ पर बताई गई है उसे भिन्न बताई जा रही है वहाँ पर क्योंकि सूत्र का आधार मानकर के वो कोई प्रसंग नहीं है वहां पर जैसे आपने एक प्रश्न किया था ना जी ये गुणों के प्रसंग में कि ये जो भेद किया है तो प्रशस्त में कहा किया है किया था तो गुण निरूपण प्रकरण है उनका जैसे गुण निरूपण प्रकरण सम्वाय निरूपण प्रकरण कर्म निरूपण प्रकरण इन सब में वो दिया है इस पुस्तक को रख दीजिए इसको आपको नहीं देखना ये प्रशस्त है हाँ ये, ये मेरे को जमा कर दीजिएगा ले आइए मेरे पास ले आइए उसको नहीं नहीं मेरे को दे दीजिएगा ना उसको इसको मेरे को दे दीजिएगा क्योंकि वो सूत्र शैली से ही नहीं है जिस सूत्र शैली से हम पढ़ते जा रहे हैं उससे फिर आपको विरोध आएगा कि विरोध कुछ नहीं है आपको ऐसा लगता है ना क्योंकि ये इसको नहीं पढ़ना चाहिए मेरा कोई सिद्धांत ही नहीं मैं तो कहना कह ही रहा हूं कि इसको पढ़ना चाहिए लेकिन एक बार इस सूत्र को शैली के माध्यम से दर्शन को आप पढ़ ले इस सूत्र शैली के माध्यम से दर्शन क्या कहना चाहता है उसका आपके दिमाग में आ जाए फिर उसके बाद में प्रशस्त पाद भाषा किसी का भी भाषा पढ़िए हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसका जो निषेध कर रहे हैं उसका एकमात्र कारण है वो सूत्र शैली के अनुसार नहीं है मैं भी भी भी क्या हो? वो कुछ भी हो वो एक अलग बात है मुख्य बात है इसको क्यों नहीं पढ़ना है सूत्रों को पढ़ते समय सूत्र शैली के अनुसार ही नहीं है वो इसलिए उसके आधार पर आप नहीं चल सकते बस तो नहीं, नहीं पढ़ना है बस इतना ही उसमें क्या तर्क लेना है आपको पर जो अंतिम सातवें पृष्ठ पर हाँ जीवी जी संयोग जी जी जी जी जा ये, ये, ये कहना चाह रहे हैं आ, पहले भी ये बात है न संयोग संयोग जायमान शब्द संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है स्व कारणस्य संयोग से अपने कारण रूपी संयोग के स्थिरत्वात स्थिर होने से संयोग के स्थिर रहने से नश्यति नष्ट हो जाता है अस्तित्व तो तो। स्थिर होने से थो थो। शब्द जैसे शब्द संतति उत्पन्न होती जा रही आगे से आगे से आगे आ रहे तो आगे कोई भी अवरोधक तत्व आता है उसके साथ जब संयोग होता है तब उसका नाश हो जाता है अभिघात द्रव्य जिसको कहते हैं थीके, थीके, ये क्या लिखा हुआ है वो जो संयोग है वो क्या शब्द के उत्पत्ति का कौन ये जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंतिम जो शब्द का जो संयोग हुआ है जिससे वो है तो क्या हम ये माने कि वो संयोग शब्द का उत्पत्ति का कारण नहीं नहीं नहीं जो अगला अगला शब्द तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है तो जो अंतिम शब्द जो समाप्त होने वाला है उस अंतिम शब्द का जो कारण है उससे पहले वाले शब्द अंतिम जो शब्द जैसे मैं बोल रहा हूँ ये शब्द अगले अगले, अगले उत्पन्न करता हुआ आप तक पहुंचा है आप, आपने सुना समाप्त होकर वहां पर तो वहां जो समाप्त हो, हो रहा है वो समाप्त किस कारण से हो रहा है आपके साथ संयोग होने के कारण से ठीक है यही कहना कहना चाहते हैं यहाँ पर हाँ जी कारण संयोग स्व कारण सेना चाह रहे हैं कि ये यहाँ इसका, के, इसका केवल इतना अभिप्राय है संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द इसका ये मतलब है संयोग अपने कारण रूपी संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द अगले संयोग से समाप्त होता है ये बस इतने ही कहना चाहते हैं से सिद्धांत नहीं सिद्धांत ऐसा नहीं है हाँ वो, तो वो सिद्धांत नहीं है वो तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात को केवल जब यहां एक शब्द उत्पन्न हुआ है उस दीवार पर टकरा के समाप्त हो रहा है वहां जो समाप्त होने वाला शब्द है वो उस संयोग के कारण से शब्द हो रहा है और वो जो समाप्त होने वाले शब्द है उसका क्या कारण है तो उससे पहले वाला शब्द कारण है इसको ये भी स्वीकार करते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी ये थो ये थो इस जिसे लग कि जैसे वो तो आप तो आप क्या अर्थ ले रहे हैं स्व का जो पहले जिस संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ उसी संयोग को ले रहे हैं यहाँ वो कारण नहीं है उसको कहना नहीं चाहते कह वो आपको ऐसा लग रहा है ये कहना नहीं चाह रहे पंक्ति ये नहीं कहना चाह रहा है स्व कारण से संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द ये विशेषण है उसका कैसा शब्द है जो संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द वो जो शब्द है क्यों नष्ट हो रहा है अगले संयोग के कारण से नष्ट हो रहा है बस इतना बताना मुख्य यहाँ पर जी, जी, जी। संयोग से है। हाँ जी हाँ जी उससे हाँ जी शब्द की जो समाप्ति हो संयोग से हो रही है यही कहना चाह रहे हैं अब इस शब्द का एक विशेषण दिया है कैसा वो शब्द है जो संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द है बस इतना ही कहना चाहते हैं हाँ जी ये संयोग का है शब्द संयोग का कारण संयोग देखिए जायमाना जायमाना स्व कारणस्य संयोग तो ये स्व कारणस्य तो संयोग को कहना चाह रहे हैं ना संयोग को कहना चाह रहे हैं तो संयोग से उत्पन्न हुआ जो शब्द है वो आगे संयोग से समाप्त होता है बस इतना कहना इसका अभिप्राय है स्वकारण से मतलब संयोग का तो कह रहे ना संयोग का विशेषण है स्व कारण यह भाषा विज्ञान के नाने कारण से समस्या और कुछ नहीं है यह तो भाषा है, है कैसा शब्द है जो संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द है केवल इतना बताना मात्र है और इसको आप पहले वाले शब्द के साथ जोड़ के चल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ऐसा ऐसा कोई नहीं समझता अगर इस भाषा को कोई जानता है ठीक है ना ये केवल भाषा के समस्या के कारण से हो रहा है जैसे भाषा की समस्या से लिंगों में समस्या समस्या होती है ना मेरे को आ? ये इसको पुलिंग में बोलना है श्रीलिंग में बोलना है क्योंकि मेरे को भाषा नहीं आती है तो भाषा की समस्या के कारण से लिंगों में दोष होता है ऐसे ही यहाँ पर आपको भाषा की समस्या कारण से उस वाक्य को समझने में समस्या हो रही है और कुछ नहीं है बाकी लोग तो जो भाषा समझने वाले तो समझ रहे हैं ना उनको कोई समस्या नहीं आ रही है वो तो आपने बिना मतलब की समस्या पैदा किया तो उनको संशय हो गया <laughs> और कुछ नहीं कई बार क्या होता है व्यक्ति को कन्फ्यूज हो जाता है ना व्यक्ति आपने बिना मतलब को कोई ऐसे समस्या पैदा किया तो वो भी कन्फ्यूज हो गया पता नहीं क्या होगा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं ये केवल साधारण सी बात है चलिए हाँ नहीं ये स्थिति तो जो संयोग है ना अंतिम जो हाँ वही स्थिर हो गया उसके बाद आगे चलेगा नहीं वो स्थिति रूपी संयोग है यानी संयोग के कारण से वहां रुक गया तो वो संयोग ही उस शब्द को समाप्त कर रहा है ये कहना चाहते हैं बस है। है। हाँ जी हाँ जी यहां जो जायमाना शब्द लिखा है जी ये प्रथम शब्द के लिए बोला हुआ है केवल यहाँ जो शब्द संयोग से उत्पन्न हुआ है बस केवल इतना ही बताना चाह रहे संयोग से हुआ से जब जब शब्द उत्पन्न होता है संयोग से उत्पन्न होता है ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर क्योंकि केवल संयोग से शब्द नहीं उत्पन्न होता शब्द तो बहुत कारणों से उत्पन्न होता है संयोग से उत्पन्न होना एक कारण है उनमें से विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है ठीक है चले मगे हाँ जी अब गुण के लक्षण को समझना है आपको अथा गुणस लक्षणम यद्वा गुणस्या द्रव्य कर्मा वैधर्म्यम अब गुण के लक्षण को स्पष्ट किया जा रहा है अथवा इस रूप में भी समझ सकते हैं द्रव्य और कर्म से भिन्न जो गुण है उसका जो वैधर्म्य है उस वैधर्म्य को बताया जाता है स्पष्ट हो रहा है बोलिए द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेशु अकार इति गुण लक्षणम गुण के लक्षण बताए जा रहे हैं गुण का क्या लक्षण है किसको गुण मानना चाहिए और क्यों मानना चाहिए तो कहते हैं द्रव्याश्रयी वो द्रव्य के आश्रित रहता है ठीक है ना कोई कह सकता है कि कर्म भी द्रव्य के आश्रित रहता है ठीक है रहता है लेकिन और भी कुछ इसके वैधर्म बताएंगे तब वो कर्म से भिन्न हो जाएगा तो द्रव्याश्रयी पहला कारण बताए गुण द्रव्य के आश्रित रहता है एक लक्षण है फिर दूसरी दूसरी बात कहे अगुणवान गुणवान नहीं है यानी गुण में नहीं रहता गुण गुण में नहीं रहता इसलिए अगुणवान ये कह दिया दूसरा दूसरी बात समझ में आ गई, एक तो द्रव्याश्रय है और दूसरा अगुणवान यानी गुण में नहीं रहता है अर्थात द्रव्य में ही रहता है गुण में नहीं रहता इसलिए अगुणवान भी एक लक्षण है गुण का जैसे द्रव्याश्रय एक लक्षण है तो अगुणवान भी एक लक्षण है तीसरी बात संयोग विभागेशु अकार संयोग विभाग में वो कारण नहीं बनता है अर्थात संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करता है संयोग के होने में विभाग के होने में गुण कारण नहीं है ठीक है ये स्पष्ट हो गए यानी गुण संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं करता ये एक बात कही है संयोग विभागेशु अकारणम संयोग और विभाग में अकारण है फिर कहा अनपेक्षा तो अनपेक्षा अकारणम ये इसका ऐसा अर्थ होता है संयोग विभाग में अनपेक्षा अकारण अनपेक्ष सापेक्ष कारण है इसका यह अर्थ होता है दो निषेध आ गए ना यहां पर तो संयोग विभाग में अकारण है फिर कहा अनपेक्षा अपेक्षा नहीं रखता है अकारण है तो दो निषेध हो गए ना एक तो अपेक्षा अनपेक्षा तो अनपेक्षा का मतलब है अपेक्षा नहीं है फिर अकार फिर एक और अकार है दो निषेध है इसका मतलब है सापेक्ष कारण है संयोग विभाग की उत्पत्ति में सापेक्ष कारण है गुण यानी सीधा सीधा गुण को उत्पन्न नहीं करता परंपरा से उत्पन्न करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर सीधा सीधा गुण को गुण उत्पन्न नहीं करता यानी सीधा सीधा गुण को नहीं सीधा सीधा संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं करता बाकी हूं तो गुण गुणों को उत्पन्न करते ही बाकी गुण गुना गुणांतरम आरम्भ बनते ये तो है ही ये बात पर संयोग विभाग को गुण उत्पन्न नहीं करता ये इसका विशेष कारण है यहाँ पर हाँ जी जो पीछे था। का हाँ जी तो पीछे हाँ जी तो ये दो गुण मिल करके उत्पन्न किया दोनों ये तो नहीं बोलते कि दो द्रव्य द्रव्य के एक नया उत्पन्न गुण गुण तो उत्पन नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो किया, उत्पन, तो क्योंकि गुण गुण अलग स्वतंत्र थोड़े रहते हैं वो तो द्रव्याश्रित होते हैं वहाँ तो हर जगह द्रव्य में रहने वाला गुण ऐसा नहीं बोला जाता है इस बात को समझना जैसे इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अर्थ से यहाँ पर केवल रूप को लिया जा रहा है ना वह केवल रूप नहीं है रूपाश्रित द्रव्य भी है एहसास में पकड़ में आ रहे हैं पर वहाँ हर जगह आप ये नहीं कथन करते कर सकते हैं कि द्रव्य में रहने वाला गुण जो है दूसरे द्रव्य में रहने वाला गुण दोनों आपस में मिल रहे हैं ऐसा थोड़ा बोला जाता है केवल गुण दो गुण मिल करके नए गुण को उत्पन्न करते हैं बस इतना ही बोला जा रहा है तो यहाँ ये अर्थ है द्रव्य में रहने वाला गुण ऐसा इसका अर्थ है हाँ जी द्रव्य में परिवर्तन होने से गुण में परिवर्तन हुआ यही अर्थ है क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो गुण नहीं रह सकते ना स्वतंत्र रूप से तो गुण रह नहीं सकते फिर जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है अपने आप में जिसको आप रूप कह रहे हो ना वो केवल रूप नहीं है याद रखना वो द्रव्य में निष्ठ रूप है मतलब जैसे पी, पीले रूप को और सफेद रूप को दोनों रूपों को मिला रहे हैं वो केवल रूप नहीं मिल रहे हैं साथ में द्रव्य भी मिल रहे हैं ये अर्थ है क्योंकि केवल रूप को हटा ही नहीं सकते ना अलग नहीं कर सकते किसी में से द्रव्य में ऐसे रूप को हटा करके अलग नहीं रख सकते अगर रूप मिल रहा है इसका मतलब है द्रव्य भी मिल रहा है वहाँ पर यह इसका अर्थ होगा तो संयोग विभागों में कारण अनपेक्ष है अर्थात सापेक्ष कारण है सीधा सीधा कारण नहीं बनता हाँ जी अभी की वो उसको छोड़ दीजिएगा जी, जी। मतलब जैसे रूप का प्रत्यक्ष जो होता है ना वो केवल रूप का नहीं हो रहा है रूपाश्रित द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है ये ये कहना चाहता हूं पर वह कथन जो किया जा रहा है रूप का प्रत्यक्ष ठीक है ना केवल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है रूप रूप जिस द्रव्य में आश्रित है उसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है हाँ जी इति गुण लक्षण गुण का लक्षण है द्रव्याश्रय हो अगुणवान हो संयोग विभागों में सापेक्ष कारण हो सीधा कारण ना हो उसको गुण कहते पकड़ में आ रहा है द्रव्याश्रय को समझा रहे हैं द्रव्याश्रय द्रव्यम आश्रयति तत्शीलो द्रव्य इत्यर्था, इतर्थ द्रव्याश्रय द्रव्यम आश्रयती द्रव्य का आश्रय लेता है तत्शील उस स्वभाव वाला है यानी द्रव्य में रहने का स्वभाव वाला है द्रव्य द्रव्य में रहने वाला है ये द्रव्याश्रय का अर्थ है गुण न द्रव्यवत् स्वतंत्र सत्ता कह गुण जो है द्रव्य के समान स्वतंत्र रूप से रहने वाला नहीं है इति गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्यम इस प्रकार गुण का कारण द्रव्य से वैधर्म्य है कारण द्रव्य इसलिए कहा है क्योंकि कार्य द्रव्य कार्य द्रव्य भी होता है ना एक तो इसलिए कह रहे हैं गुण से कारण द्रव्य तो कारण द्रव्य से गुण का वैधर्म्य है गुणवान हाजी से नहीं कार्यद्रव्य से भी साधर्म्य नहीं है कार्य द्रव्य तो स्वतंत्र रूप से रहता है कार्य द्रव्य तो स्वतंत्र रूप से रहता है ना गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता कारण द्रव्य से वैधर्म्म से साधर्मय अर्थापत्ति से यानी आप ये कहना चाहते हैं कारण द्रव्य से वैधर्म्य है तो कार्यद्रव्य से साधर्म्य है कार्यद्रव्य से साध्य में यहाँ ऐसा समझना चाहिए क्योंकि जो रूप है कारण द्रव्य में जो रूप है वो कार्यद्रव्य में भी आता है ठीक है ना वो कार्यद्रव्य का ठीक है कार्यद्रव्य का रूप कार्य में रहता है और कारण द्रव्य का रूप कारण में रहता है अलग से नहीं रह सकता है ठीक है अलग से नहीं रह सकता और कारण द्रव्य से वही इसलिए बताया जा रहा है कार्यद्रव्य जो है स्वतंत्र पदार्थ है कार्य है ठीक है ना स्वतंत्र रहता है कार्य द्रव्य एक कारण अलग प्रकार से भी है जैसे मिट्टी कारण है तो पूरी मिट्टी कारण नहीं जितनी मिट्टी से वो द्रव्य बना है वो है तो कारण द्रव्य फिर भी अलग रहता है ना एक अलग प्रकार का कारण वो कारण के रूप में बना हुआ है कार्यद्रव्य स्वतंत्र रूप से कार्य द्रव्य के रूप में रहता है ऐसे जैसे कार्यद्रव्य स्वतंत्र रूप से रहता है ऐसे गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता पकड़ में आ रहे हैं तो आ, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अगुणावान हाँ जी, तो जी तो तो तो देखिए गुण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता ठीक है हाँ द्रव्य आश्रित है ठीक है ना तो कारण द्रव्य से वही धर्म इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कारण द्रव्य जो है वो स्वतंत्र रूप से रहता है द्रव्य स्वतंत्र रूप से रहता है कारण द्रव्य तो है नहीं, वो कार्य द्रव्य आश्रित रहता है कार्य द्रव्य कारणों में आश्रित रहता है लेकिन कारण द्रव्य स्वतंत्र रूप से रह सकता है ना कारण द्रव्य स्वयं के आश्रित नहीं कारण तो स्वयं क्या आश्रित है स्वयं के आश्रित का मतलब स्वतंत्र है ना वो किसी के आश्रित नहीं है दूसरे के तो आश्रित हाँ, हाँ, किसी दूसरे इसलिए कारण द्रव्य से गुण का पकड़ में आ कारण द्रव्य जो है वो स्वनिष्ठ है वो किसी के आश्रित नहीं रहता पर गुण गुण किसी का आश्रित रहता इसलिए कारण द्रव्य से वैधर्म्य द्रव्य से वैधर्म्य बताया जा रहा है कौन से द्रव्य से वैधर में बता रहा है कारण द्रव्य से वैधर में बता रहा है क्योंकि कारण द्रव्य स्वतंत्र रूप से रहता है किसी के आश्रित नहीं रह सकता वो अपने स्वयं पर गुण ऐसा नहीं है इसलिए कारण द्रव्य से गुण का वैधर्म्य क्या हाँ उस कार्य द्रव्य के साथ सादर में इस रूप में कार्यद्रव्य के साथ साधर्म ठीक है अगुणवान न गुणो यस्मिन स गुण रहता न गुना अर्थात यस्मिन न गुना जिसमें गुण नहीं रहता है ऐसा गुण रहित गुण होता है यह शब्दांतर है केवल शब्द जाले यानी गुण में गुण नहीं रहता बस ये कहना चाहते हैं ये तो समझाने के अक्षले है यस्मिन ना सा गुना ये गुणो न स गुण रहता यह इसका मतलब है पकड़ में आ गया इसका अर्थ है गुण में गुण नहीं रहता गुणे ना गुणो भवती उसी को स्पष्ट किया है गुण में गुण नहीं रहता है कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम ये कार्य द्रव्य से वैधर्म्य क्योंकि कार्य द्रव्य में तो गुण रहता है कार्य द्रव्य में तो गुण रहता है ना कार्य द्रव्य में तो गुण रहता है लेकिन गुण गुण में नहीं रह सकता नहीं कारण द्रव्य का तो एक वैधर्म बता दिया यहां कार्यद्रव्य देखिए कारण द्रव्य से वैधर्म इसलिए कि गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता ठीक है ठीक है अब यहां कार्य से वैधर्म इसलिए बता रहे हैं कार्य जो है कार्य होता वह भी गुण को धारण कर सकता है कोई कार्य होता वह भी गुण को धारण कर सकता है कोई गुण कार्य होता वह भी किसी गुण को धारण नहीं कर सकता जैसे संयोग एक कार्य है नहीं कर सकता ठीक है कोई बात नहीं और जो पहले इस बात को समझ लीजिएगा एक बात बता दी ना उसका एक दूसरे भी बताना पड़ेगा ना आपको जैसे गुण कार्य होता हुआ भी किसी को धारण करता है क्या नहीं कर सकता पर कोई द्रव्य कार्य होता हुआ भी धारण कर सकता है किसी गुण को इस रूप में कार्य द्रव्य से वही धर्म है ये बताना चाहते ठीक है, इसका सकते है? क्या हाँ जी ठीक है नहीं नहीं नहीं अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति नहीं लगा सकते ये यहाँ अर्जग अर्थापत्ति नहीं लग सकता ये अनर्थापत्ति है जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है ये समझ में आ गया आपको क्यों समझ में नहीं नहीं नहीं नहीं केवल वही वो यही तो पूछना चाह रहे हैं ना जो वो अर्थापत्ति हो ही नहीं सकती है ना वो तो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति कर रहे है ना अर्थापत्ति इसका ये मतलब हर जगह उसके विरोधी अर्थापत्ति ऐसा होता है कोई नियम नहीं है ना जहां संभव है वहीं अर्थापत्ति होता है असंभव में अर्थापत्ति नहीं हुआ करती है ये इसका आ, उत्तर है ठीक है ना चलिएगा अगली बात कार्यद्रव्यम कारण द्रव्यम आश्रयत सद गुणवत् भवंती कहते हैं कार्यद्रव्यम कार्यद्रव्य जो है कारण का आश्रय लेता हुआ गुणवान होता है पकड़ में आ रहा है कार्य द्रव्य जो है कार्य द्रव्य में आश्रित रहता हुआ भी गुणवान होता है यानी किसी गुण को धारण करता है पर गुण ऐसा नहीं कर सकता गुण कार्य होता हुआ भी किसी भी गुण को धारण नहीं कर सकता यह कार्य द्रव्य से वही धर्म ही उसी की व्याख्या करके समझाया देखिये कार्य का मतलब है जो उत्पन्न होता है वह कार्य है गुण उत्पन्न हो जाए चाहे द्रव्य उत्पन्न हो जाए गुण कार्य है ना वो गुण क्या है कार्य के रूप में आया है इसलिए तो उसका कारण हम देखते हैं ना, जो गुण उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या है तो कहीं कर्म कारण बनता है कहीं गुण कारण बनता है ऐसा जो उत्पन्न होता है वो कार्य है वो चाहे गुण के रूप में उत्पन्न हो चाहे द्रव्य के रूप में उत्पन्न हो ठीक है चले जी मतलब तीनों कार्य माने जाते हैं कर्म भी कार्य है गुण भी कार्य है द्रव्य भी कार्य है क्योंकि कर्म भी उत्पन्न होता है इसलिए वो कार्य है और गुण भी उत्पन्न होता है इसलिए भी वो कार्य है द्रव्य भी उत्पन्न होता है वो भी कार्य है जो उत्पन्न होता वो है वो कार्य है हाँ वो तो है उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी संयोग विभागेशु अकार अनपेक्षा इस बात को समझा रहे हैं संयोग विभागेशु न नवती संयोग और विभाग की उत्पत्ति में यह गुण कारण नहीं होता है संयोग विभागान विहिया अन्य गुणेश गुण कारणम भवती संयोग और विभाग को छोड़कर के बाकी गुणों में गुण कारण बनता है जैसे रूप को रूप रूप गुण रूप गुण को उत्पन्न करता है ऐसा शब्द शब्द को उत्पन्न करता है ऐसा लेकिन आ, कोई गुण संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं करता यह इसका मतलब है। उत्तम यथा गुणा गुणांतर आरम पहले हमने कही दिया है कि गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं संयोग लेकिन संयोग विभाग की उत्पत्ति में यह नियम लागू नहीं होता है संयोगज संयोग विभागज विभागस्तु भवती ही। हाँ संयोग संयोग होता है विभाग विभाग होता है यानी संयोग से संयोग फिर वो संयोगज से संयोग मेरी ओर देखिएगा आपने आ, आ, आ, अपने हाथ को इसके साथ संयोग किया है ठीक है ना अब ये दोनों संयोग मिलकर के किसी नए संयोग को तो उत्पन्न कर सकते हैं इसको कहते है संयोगज संयोग पकड़ में आ रहा है वो कर्म की कोई बात ही नहीं कर्म तो है कर्म के बिना कुछ होता नहीं है प्रश्न केवल ही चल रहा है संयोग ठीक है ना जैसे हाथ और पुस्तक का संयोग है ठीक है ना अब ये संयोग जो दूसरे संयोग को उत्पन्न कर सकते के साथ संयोग उत्पन होगा, ना? तो ये कहना चाह रहे हैं संयोगज संयोग तो होता है विभागज भी विभागज होगा ठीक है ना इसके विभाग से अगर जैसे यह संयोग है अब इस, इस पुस्तक के साथ फिर टेबल का संयोग है तो टेबल का हाथ के साथ संयोग है ठीक है ना परंपरा से है सीधा नहीं है अब अस्थ पुस्तक का विभाग होते ही इसका भी विभाग हो जाएगा ठीक है अस्त पुस्तक का विभाग हो गया तो इसका भी विभाग होता तो विभागज विभाग वो विभाग विभाग यानी विभागज से उत्पन्न होता है यानी विभाग से उत्पन्न होने वाले विभाग से उत्पन्न होता है ऐसा हाँ जी हाँ जी संयोग का विहार। हाँ, संयोग विभाग को छोड़ अन्य हाँ। सारे जो नहीं जाँ जाँ हो सकता है सारे गुणों से सारे गुण उत्पन्न नहीं होते जहा जहाँ हो सकता है लगता तो ऐसा ही है जी गुन गुन कर सकते हैं। दो है से से। तो बाके बाके को छोड़े हैं विशेष रूप से लगता गुज छोड़ा है नहीं जहाँ होगा तो वह मान लूंगा ना जहाँ नहीं होगा तो वहां नहीं होगा हाँ।, हाँ जी हाँ हाँ जी नहीं आप पहले बताइए की इस गुण से भी उत्पन्न होता है इस गुण से भी उत्पन्न होता इस गुण से भी उत्पन्न होता ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ गुण उत्पन्न ही नहीं करते जरूरी नहीं है कि सारे गुणों से उत्पन्न होते गलत है नहीं है ये कोई गलत नहीं कहना चाह रहे मतलब केवल केवल ये कहना चाहते हैं संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करते ठीक है बस इतना ही कहना चाह रहे हैं जी और भी छोड़ना आधी कम सूत्र कम। तो आएगा तो आपको बताऊंगा कि आ, कोई जरूरी नहीं है कि हर गुण से हर गुण उत्पन्न होता ऐसा कोई नियम नहीं है हाँ जी नहीं है। अब बुद्धि से रूप कैसे उत्पन्न हाँ तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे हर गुण से अरुगुण उत्पन्न नहीं हो सकता है बुद्धि है, तो बुद्ध मतलब ज्ञान गुण से रूप गुण उत्पन्न हो जाए ऐसा कोई संभ... तो फिर स्वीकार है, तो फिर आप आ, ये कहना चाह रहे कि हर गुण से अरुगुन उत्पन्न होता है ये तो ये तो संयोग को उत्पन्न ही नहीं कर सकते कोई भी गुण संयोग को उत्पन्न नहीं करता बस इतना कहना चाहते हैं कोई भी किसी भी गुण गुण किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, जी ऐसा नहीं कहना चाहते ना संयोग विभाग नामक गुण को उत्पन्न नहीं करते हैं हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा और किसी गुन को गुन खुण खुण सकते। हाँ, कर सकते जो जो उत्पन्न कर सकते वो, वो उत्पन्न करेंगे इसका यह अर्थ नहीं है कि हर गुण हर गुण को उत्पन्न करता है इसका यह अर्थ नहीं निकलेगा मैं ये कहना चाह रहा हूं मतलब रूप से स्पर्श उत्पन्न होता है ऐसा थोड़ा होगा ऐसा नहीं होगा रूप से रूप उत्पन्न हो सकता है और स्पर्श से स्पर्श उत्पन्न हो सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पर कोई भी गुण किसी भी गुण को नहीं उत्पन्न कर सकते यहां तो केवल ये कहना चाहेंगे गुण संयोग विभाग को तो उत्पन्न नहीं कर सकती इसमें कोई विकल्प हो तो बताइए इसलिए इसको ग्रहण किया है ये कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहे समझ में आए जी आप लोगों को हा जी रूप से <laughs> नहीं रूप से नहीं उत्पन्न हो रहा है वो गंध से उत्पन्न होता है वो आपको नहीं दिखाई दे तो क्या कहना चाहते है? रूप से उत्पन्न हुआ नहीं नहीं ऐसा है वहाँ गंध तो थी कई बार क्या अभिव्यक्त गंध होता है अनिव्यक्त गंध होता है और, और देखिये गुण से गुण की बात हो रही है आप ए, ऐसा कहेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा किसी भी गुण से कोई भी गुण उत्पन्न होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि गंद, क्या गंध थी, थी नहीं अभिव्यक्त भी थी उसमें कोई आपत्ति नहीं है वो ऐसा है कि अभिव्यक्त क्या है एक होता है आ, कम अभिव्यक्त होता है एक अधिक अभिव्यक्त होता है तो जिस रूप में ये कहना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा महक जो है उस बहुत अधिक रूप में अभिव्यक्त नहीं था हो गया कारण तो तो, तो प्रश्न तो यही है ना गंध से ही तो गंध उत्पन्न हुआ है ना वो रूप से उत्पन्न मान रहे हैं ना वो रूप से उत्पन्न तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता रूप से कोई गंध उत्पन्न नहीं हो सकता आप जो कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पहले उत्पन्न नहीं था मतलब वहाँ गंध नहीं थी तीव्र गंध ठीक है ना तो तीव्र गंध नहीं थी हम भी मान रहे लेकिन गंध ही नहीं है ये आप मानते हो क्या आटे में किसी प्रकार के गंध नहीं है क्या नहीं।, नहीं आटे की भी गंध है घी की घी का भी घी की भी गंध है प्रत्येक पदार्थ जो आप ले रहे हैं जो खाने पीने वाले सब में गंध है यह है कि वो तीव्र गंध नहीं है वहां पर और तीव्र गंध इसलिए आ रही है क्योंकि सभी गंधों को इकट्ठा किया तो तीव्र गंध उत्पन्न हो गया ऐसा पर गंध तो वहां पर है गंध से ही गंध उत्पन्न हुआ कारण गंधों से कार्य द्रव्य कार्य गंध उत्पन्न होता है कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं ये आगे पढ़ेंगे आप आग। मतलब कारण में नहीं है तो कार्य में कभी नहीं आ सकते अगर कारण में गंध ना हो तो कार्य में गंध कभी नहीं आ सकता वहां जब हल्दी और चूने की बात हुई थी जी तो ठीक तो है ठीक है या कभी उसमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है रूप से तो रूपी रूप ही उत्पन्न हो रहा है ना पे रूप से रूप से की की बात बात नहीं थी पीली और सफेद ऐसा है ये बात समझ लीजिएगा वहां वहां जो पीला और सफेद जो ये रूप है या क्या है उन्हीं को बोलने दीजिएगा मतलब रूप है वो है ही नहीं रूप है केवल आपकी जो प्रश्न है वो दूसरे प्रकार के जो पीले में लाल था या नहीं था ये प्रश्न आप कर सकते हैं मतलब पीले में लालपन ना हो तो कार्य में लालपन नहीं आ सकता ये तो प्रश्न कर सकते हैं अब ये नहीं कह सकते कि वहां रूप नहीं था इसलिए रूप आ गया तो ठीक तो तो तो है वो लाल पीला रूप ही तो है लेकिन वो जो रूप नया पैदा हो रहा है लेकिन वो नया रूप किससे, किसके कारण से पैदा हो रहा है रूप के कारण से तो पैदा हो रहा है ना मतलब कारण तो रूप ही बना हुआ है ना वहां पर ऐसा तो है नहीं द्रव्य से रूप उत्पन्न हुआ ऐसा तो नहीं कह रहा है वहां मतलब तो रूप से रूप उत्पन्न होता है यानी जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो कारण पूर्वक होता है अगर रूप उत्पन्न हुआ उसके मूल में कारण में रूप था इसका यह अभिप्राय है कैसा रूप था वो एक अलग विषय है ठीक तो है? नहीं। तो नहीं वो केवल वहां कथन मात्र हो रहा है वह कथन हो रहा है कि बुद्धि से उत्पन्न करता है ठीक है ना तो बुद्धि पूर्वक उत्पन्न करता है इस बात को समझना बुद्धि से होता है मतलब गाड़ी बहुत अच्छी चलती है इसका अर्थ होता है कि गाड़ी के चलाने वाले के द्वारा अच्छा चलाने पर गाड़ी अच्छी चलती है इसका यह अर्थ होता है ऐसे ही बुद्धि से हो रहा है का मतलब है बुद्धि को चलाने वाला जो करता है ना मुख्य बात तो करता है ना वहां पर जो आत्मा रूपी करता है वो अपनी बुद्धि से बहुत कुछ इन्वेंशन करता है ऐसा है ठीक है इसको यहीं पर रखते हैं आपका समय बहुत हो गया तो कोई बात नहीं बीच में रहेगा ना यहाँ पर इतना ही समझना है आपको संयोग विभागों में कारण नहीं बनता है उक्तम ही गुणा गुणांतरम आरंभ बनते गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं संयोग विभागेशु नहीं व नियमा संयोग विभागों में यह नियम लागू नहीं होता है हाँ संयोगज संयोग विभागज विभागस्तु स्तु भवती तक हमारा हुआ है संयोगज संयोग और विभागज विभाग तो उत्पन्न होता है ठीक है? जी सूत्रार्थ लिखना है आपको हाँ तो बाद में लिख लेना कोई बात नहीं हाँ जी ओंकार ओ